आध्यात्मरामण अयोध्या श्रीरामवाच न स्त्रजित ब्रूजा कामी नूढ़ी पूर्व प्रतिश्रुत तस्वादी ददो भयात श्रीरामचंद्र जी बोले पिताजी ने स्त्रीवश कामवश अथवा बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा उन सत्यवादी ने अपने पूर्व प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा भंग के भय से ये वर दिए थे असत्यादी का महता नरका करो अहम पेत सत्यम तस्श्रुत महान पुरुषों को असत्य से नरक की अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है मैं भी ऐसा ही करूंगा यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कथम वाक्यम अहम कुरियासत्यम राघवो हिशन रामस्य कर्ण्य राीत तथा चीरवसनो वले वस्यामी सुब्रत चतुर्दश समम तो राज्यम गुरु यथा फिर मैं रघुवंश में जन्म लेकर अपना वचन कैसे उलट सकता हूँ राम जी का यह कथन सुनकर भरत जी बोले हे सुब्रत पिताजी के कथनानुसार मैं तो आपके समान चौदह वर्ष तक वलकल वस्त्र धारण कर वन में रहूँगा और आप सुखपूर्वक राज्य होगी श्री राम वाच तब वै तद्राज्य मह्यम वनम ददौ व्यत्ययम यद्य हम कुरिया असत्यम श्री राम जी बोले पिताजी ने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया है अब यदि मैं इसका उल्टा करूं तो असत्य ज्यों का त्यों ही रहता है भरत वाच अहम्यागमिष्या से ताोचे प्रापेन त्यजबी तक निश्चय दर्भा स्थितातपे मन साखों परविवेश भरत जी बोले अच्छा यदि आप वन में नहीं लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं भी वन में आकर लक्ष्मण के समान ही आपकी सेवा करूं नहीं तो मैं अन्य जल छोड़ इस शरीर को त्याग दूंगा अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और मन में भी यही ठान कर दे धूप में कुशा बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए नेत्रांत भरत निर्बंधम दृष्टारातिविस्मित नेत्रा गुरुवे चकार रघुनंदन भरतजी का ऐसा हर्ष देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो गुरु वशिष्ठ जी को नेत्रोत्ति संकेत किया एक भरत वशिष्ठ ज्ञाना वर वस् गुह्य सुनुस्वेद मम वाक्या सुनिश्चित रामो नारायण साक्षा ब्रह्मणायाचितःपुराण रावणस्वधाथा जा दशरथात्मज तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत एक में ले जाकर कहा वश्य मैं जो कुछ कहता हूँ यह सुनिश्चित गुह्य रहस्य की बात सुनो भगवान राम साक्षात नारायण हैं पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया है योग माया पिशी तेती जाता जनक नंदि शेषोपि लक्ष्मणो जा तो राम मन में इसी प्रकार योग माया ने जनकनंदिनी सीता के रूप से अवतार लिया है और श्रेष्ठ जी लक्ष्मण के रूप से उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं रावण हंस कामस्ते गे न संशय कैकेरदान दिष्ठाषण दे लोचेत देवकृत लोचेद सासिएतक त्याग्रहता विनिवर्तने वे रावण को मारना चाहते हैं इसलिए निस्संदेह है, वन को ही जाएंगे कई कई के जो कुछ भी वरतान आदि और निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं वे सब देवताओं की प्रेरणा से हुए हैं नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी इसलिए हे तात तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो